देवी भागवत प्रथम स्कंद भगवान विष्णु के है ग्रीवावतार का कारण वेद बोले देवी आप महामाया हैं जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है अब कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा तो भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं माता आपके लिए नमस्कार है संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं प्राणधारियों के लिए प्राण भी आप ही हैं धी श्री, कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति और स्मृति ये सभी आपके नाम हैं ओंकार में जो अर्धमात्रा है वह आपका रूप है गायत्री में आप प्रणो हैं जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पिहा और दया इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं माता हम आपको नमस्कार करते हैं आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है आप माताओं की भी माता हैं आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपणी हैं आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है आप परम पूज्या हैं वाग बीज आपका स्थान है ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि और सरस्वती सूर्य ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी जगदम्बके आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती और उनके द्वारा सृष्टि स्थिति और संहार कार्य आरम्भ कर देती हैं देवी वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है आप में संसार की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो भला वापी के थोड़े जल को तैर कर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलतापूर्वक पार कर सकता है भगवती देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके आप संसार की एकमात्र जन्य हैं आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं देवी इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है देवी आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं अधिक क्या कहें अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती कल्याण कल्याणमयी जगदम्बिके भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है क्या आप इसे नहीं जानती अथवा जानकर भी इनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं इस समय श्रीहरि मस्तकहीन हो गए हैं यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही अचीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जनमरन के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं जगदम्बिके आपका यह लीला वैभव अब हमारी समस्या बाहर है अथवा युद्धभूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया या अब आप श्रीहरी को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं के आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं माना यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं अतः श्रीहरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए देवी ये स्वर्गण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं आपके जगत सृजन में कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए माता पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है देवी आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है